अध्यक्ष अध्याय तक यथा विचार किया गीता का जो अंतिम अध्याय है अध्याय। अध्याय इस अध्याय में समस्त गीता शास्त्र का जो तात्पर्य है जो भी अभी तक भगवान ने बता दिया सत्रहवें अध्याय संपूर्ण तो तात्पर्य को यहाँ सार बद्ध बताए यदि आप संपूर्ण गीता का अध्ययन कर भी नहीं सके तो अठारहवा अध्याय यदि ठीक ठीक से सारा गीता का सार भगवान भाष्यकार जी बता रहे केवल गीता का ही सार ऐसी बात नहीं संपूर्ण जो स्तुतियों में बताया हुआ वो भी सार है तो ने यहाँ अर्जुन के प्रश्न के द्वारा अर्जुन प्रश्न कर रहे ये सन्यास और त्याग दो शब्द सुना जाता है कि दोनों एक है अथवा भिन्न है और यदि भिन्न है दोनों में श्रेष्ठ कौन है दोनों को मैं जानना चाहता सन्यास और त्याग किसको कहा प्रश्न के द्वारा अठारवा अध्याय प्रारंभ हो रहे के दे। दे के उसके बाद विचार करें <coughs> अर्जुन सं श कतशी निशोदना श्री भगवाच काम्याणस सन्यास कव विदु दोषव निर्म प्रमेषिण यजि परे तु सन्यास आत्मा केवल तो यहांबुवा पश्य दुर्मति इस इसलोक में भगवान तीन संबोधन कर रहे भगवान को अर्जुन एक तो महाभाव श्रेष्ठ महा है।, है आपके जैसा कोई नहीं। हे महाभारे तत्व तो यदार्थ स्वरूपों में जानना चाहता हूं वेदिम इच्छा तत्व वेदि किस तत्व को जानना चाहते हो तो बता रहे त्याग त्याग किसको कहते हैं त्याग की क्या परिभाषा सन्यास किसको कहते हैं कई दोनों में अंतर है अथवा दोनों एक ये मैं जानना चाहता संन्यास में दो प्रकार का माना जाता है पहले भी मैंने बताया आभ्यंतर संन्यास और बाह्य संन्यास्यंतर संन्यास है उद्रेशण विषण लोकेशन ने बताया त्रय ध्यान और बाह्य संन्यास भी चार प्रकार का माना है सबसे पहले कुटिचक कहते कुटिचक का मतलब है जैसा अपने घर अपने ही कोई जमीन में कुटिया बनाकर या खेती हो अथवा कोई बगीचा हो उसमें कुटिया बना दिया और उसमें रहते हुए अपना लक्ष्य की ओर जाने के लिए भजन करते हैं बस घर से इतना ही सम्मानता है केवल भिक्षा केवल अपने घर में जाके भिक्षा करता है और कोई मतलब नहीं उनका सुख है दुख है कोई मतलब नहीं ऐसा जो रहता है उसको कुटीचक संन्यासाते और दूसरा एक बहुदक बहुत कहते हैं जो तीर्थ क्षेत्र में जाके रहता है कुटीचक में शिखा सूत्र आदि भी रहते सारा वर्णन नारक परिवराजक में वर्णन किया है शिका सूत्र आदि भी रहते बहुदक में भी शिखा सूत्र आदि रहते है किन्तु ये तीर्थ क्षेत्र में रहते तीर्थ क्षेत्र में रहते हुए अपने साधन में लगे रहते हैं भिक्षा करके खाते ये बहुत अच्छा है। तीसरा है हम हम हमस मानते हमस सं करते हुए अपना जीवन यापन करते हैं और गुरु के पास रहकर अध्ययन करते हैं। चौथा है माना है परमहस परमहंस में भी दो भेद किया है विविध संन्यास और विध्वसन्यास विविध का मतलब जानने की इच्छा किसको जानने की इच्छा जानने के लिए हमारे सामने दो वस्तुए एक दृश्यात्मक जगत और दृश्य जगत को प्रकाशित करने वाला एक दृष्टा है देखिये मन बीच में है दोनों का सारा एक खेल है मन का एक तरफ से दृश्य है एक तरफ से दृष्टा है बीच में मन यज्ञ में मन भी दृश्य ही है अलग नहीं दृश्य होने पर भी उस दृष्ट के नजदीक होने से मन भी चेतन देश व्यवहार कर है। अभी वो जो मन किधर जुटता है ये मन के है। यदि आपका मन पवित्र है निर्मल है शुद्ध है तभी वो दृष्ट के तरफ से जुट जाता है यदि मन पवित्र नहीं है में दोष पड़ा है तो अपने सजातीय है दृश्य है क्योंकि सजातीय के दर्शे जल्दी जाता है व्यक्ति जहां सजातीय होते हैं उनकी मित्रता जल्दी होती है किंतु शास्त्र में चेतावनी है संग यदि करना हो तो अच्छे के साथ करना चाहिए ही यदि मतिष्ठा कहा सह समागमान समस्या समता विशिष्ट विशिष्टता शिष्य अथवा पुत्र को कह रहे हे ता नीच व्यक्ति के साथ आप संग करते हो पाप सर्वथा नष्ट हो जाएगी सारा हानि होगा आपका जैसा एक राजा था राजाओं का एक अपना अपना शोक रहा था किसी के पास हंस रहता है किसी के पास अपना तोड़ता रखते हैं राजा के पास हंस था जहां राजा जाता था हमस के साथ एक दिन बगीचा में जो झूला था उसके ऊपर राजा बैठे थे हंस भी वहीं थे और पेड़ के ऊपर एक कौवा पेट कव्य तो को हमसने देखा हमस के मन में आए तो हमारा सजाती हम भी पक्षी है ये भी पक्षी तो सजातियों को देखकर कर उनके मन में विचार आए थोड़े मिले करके तो हमस कव्य के पास के। है शास्त्र में कहा गया है नीति शास्त्र में है पक्षीणाम वायु को धूलता पक्षी मेरे को सबसे दूरता है वाया शुरु कड़ुआ तो कड़ुए तो ने क्या किया राजा के ऊपर वेट किया भाग गया तुरंत नौ दो ग्यारह हो गया राजा का सारा कपड़ा गंदा हो गया राजा ने देखा ये दुष्ट हंस है हंस ने मेरे ऊपर वेट किया बाण उठा दिया उसको मार दिया तो गिरते गिरते हंस ने कहा हम से ने कहा दिया ना हम का राजन हमसो हम निर्मला निर्मलाधिले नीच संगा सहासेना जात जन्मादिर हे राजन मैं कौवर नहीं हम हूं हमसु निर्मल जल में रहता हूँ किंतु क्या करे ये नीच संग होगा कव्वे के साथ मेरा जन्म व्यर्थ तो दुष्ट के साथ संग करने से दुष्टता आती है देखिए कर्ण कितना अच्छा व्यक्ति थे कर्ण जैसा कोई है नहीं किंतु दुष्यासन और शकुन आदि का संग करने से द्रौपदी को भी ऐसा शब्द प्रयोग किया विश्व समान व्यक्ति के साथ संग करने से समत्व विशिष्ट व्यक्ति के साथ संग करने से आती है। विशिष्टत्ती दृष्टांत दिया पुष्प संगात पिपीनिका भी पुष्प के साथ चींटी ने संग किया पुष्प के साथ चींटी भी भगवान शंकर जी के चढ़ गई संग के कारण इसलिए हमारा जो मन है बीच में है दोनों के साथ संग करता है दृश्य है उसके सजातीय है दृष्टा आला ये मन शुद्ध है पवित्र है दृष्टा के हिसाब से तो इसलिए जो शुद्ध मन के द्वारा जो चिंतन करता है तत्व को जानने के लिए प्रवृत्त होता है दृश्य को नहीं तो इसलिए हर दृष्टा को जानने के लिए प्रवृत्त होता है विविधिशा विधिशत को जानने की इच्छा मैं कौन हूँ मेरा अस्तित्व क्या है जगत के साथ संबंध क्या है ये जो विचार होता है विविध उसके लिए सन्यास, तभी उनको गुरु के पास परमांत। परमांत में रहना ये भी परमांशु परमांश में दूसरा है विद्वत् सन्यास। ज्ञान होने के बाद संन्यास इन सबूत बोल रहे संन्यास्यगश तत्वम वेदिम इच्छा इन दोनों तत्वों को मैं जानना चाहता हूँ हे महाभाव एक संबोधन हे ऋषिकेश दूसरा संबोधन ऋषिकेश मतलब है ऋषि ऋषिक इंद्रिय इंद्रियों का नाम है ऋषिका कहते और उन इंद्रियों को नियमन करने वाले इंद्रियों को संयमन करने वाले इंद्रियों को प्रकाशित देने वाला जो अंतर्यामी परमात्मा का नाम है ऋषिकेश और तीसरा संबोधन है केशी निशूलना केशी नाम का राक्षस को आपने मारा है इसलिए केशी निशूलना बोलते में अलग अलग जानना चाहता संन्यास क्या है त्याग क्या है ये हुआ अर का प्रश्न भगवान उत्तर दे रहे यहाँ भगवान चार सिद्धांतों को सामने रख रहे अलग अलग जो विचारक है अलग अलग जो चिंतक है उनका मत सामने रख रहे उसके बाद अपना मत रखेंगे इसलिए भगवान बता रहे श्री भगवान कामया नाम कर्मणाम संन्यास कविधि कर्म भी अलग अलग है काम्य कर्म है नित्यकर्म है नैमित्तकर्म है कर्म है प्रायश्चित कर्म है ऐसा भेद किया है यहाँ बता रहे काम्य कर्म। काम्य कर्म कर्म काम्यकर्म काम्यकर्म कि फल मुद्देश क्रियमाणकर्मा फल को उद्देश्य रख के जो हम कर्म करते हैं उसको काम्य करते अथवा कामना पूर्वक जो कर्म करते हैं वो काम्य कर्म है ऐसे जो काम्य कर्म है उनका न्यास त्याग तो ना बिल्कुल उसको त्यागना इसी का नाम है संन्यासम तो अर्थ हो तो गया काम्य कर्म को त्याग करना ये संन्यास है कौन कहते है? कवयो विदु कवयो का मतलब है पंडितहा विचारक मतलब हो कविता लिखने वाला नहीं अच्छे जो विचार करने वाले पांडित्य युक्त जो पंडित है ऐसा विधु तो जानते हैं कहते है। और दूसरे लोग कहते हैं विचक्षण दूसरे का मत मतलब। एक मत हो गया कवयो विदु और दूसरा कहा रे विचक्षण तो वो भी बुद्धिमान विचक्षण का अर्थ भी होता है पंडिता विचार करने में निपुण चिंतन करने में अग्रसर है वो कह रहे सर्व कर्मा अलग काम्य कर्म को नहीं त्याग रहा किंतु सभी कर्म का चाहे तो काम्य हो नित्य हो नैमित्त हो कोई भी कर सर्व तो कर्मा त्यागं त्यागम उसको त्याग कहते हैं देखिए कू पर बताया संन्यास या त्याग बता रहे तो सभी कर्मों का जो तो त्याग है उसको त्याग कहते हैं कौन कहते हैं विचक्षण विचक्षण का मतलब विचार करने में निपुण विचार करने में श्रेष्ठ ऐसे पंडित लोग कहते तो त्याग और कहान्यास को मत बताया और कुछ कहते हैं तीसरे त्याग जम तीसरा मंत्र में देखे और तीसरा मत है देखिये दूसरे मंत्र में पूर्वार्ध में एक मत हो गया उत्तरार्ध में दूसरा मत यहां चार मत बताएंगे भगवान अभी तीसरा मत बता रहे तीसरे लोग में त्याचम दोषवि इति एके एके, एके का मनीषणा के साथ जोड़ दीजिए कुछ मनीषी मनीषी बोल दो यहाँ भी विचार चिंतन विद्वान पटित कुछ विद्वान लोग कहते हैं त्याचम दोषवत सारे कर्मों को त्यागना जितने भी जो कर्म है कर्म दोष सारे कर्म दोषयुक्त है इसलिए दोष युक्त होने के कारण सारे कर्म क्या हैं है त्यागी है। ऐसा कौन कहते है? हैं मनीष न कुछ चिंतक कहते तीसरा मत हो चौथा मत बता रहे देखिये चेहे इसी श्लोक में अंतिम आ रहे हैं अपरे अपरे बोल दो और को जो यज्ञ दान तप कर्म यज्ञ है दान है तप कर्म का सबके साथ जोड़ना यज्ञ दान कर्म दानकर्म तपकर्म यज्ञरोपकर्म हो दान रूप कर्म हो तपरोप कर्म न ताज्यम उसको नहीं ज्यादना चाहिए ऐसा कौन का दे अपारे लेकिन दूसरे श्लोक में दो मत दिखाया तीसरे श्लोक में दो दिखा दिया तो भगवान ने यहाँ जो चार जो विचारक है विद्वान है उनका मत यहाँ उपस्थित किया उसके बाद आगे जो बता रहे चौथे में भगवान अपना मत बता रहे यहाँ तक दूसरे दूसरे जो विद्वान है विचारक है उनका अभिप्राय वो सामने रख दिया तत्पश्चात त्याग के विषय में भगवान का क्या अभिप्राय है अपना अभिप्राय क्या है ये बता रहे चौथे श्लोक निश्चय तृणुमे त्र्या भरतसप्तम ये भरतसत्मा हे श्रेष्ठ क्योंकि हे अर्जुन तुम तो भरत में श्रेष्ठ हे हे भरतसप्तम त्र तत्र बुधित दोनों, की दोनों की दो के विषय में त्याग और सन्यास दोनों के विषय में निश्चय तृणु मैं निश्चय तृणु अतः मेरा क्या अभिप्राय है मेरा जो तात्पर्य है को भगवान के दृष्टि से त्याग और सन्यास दो नहीं त्याग ही सन्यास है संन्यासी त्याग है शब्द दो है किंतु अर्थ एक त्याग और सन्यास में कोई अंतर इसी भाव से बता रहे मैं निश्चयम सुन मेरा जो निश्चय है मेरा अभिप्राय है, है अर्ध उसके विषय में सुन ही पुरुष पुरुष संबोधन है व्याघ्र का मतलब यहाँ शेर नहीं लेना ऐसा तो व्याघ्र का होता तो होता है शेर व्याघ्र से व्याघ्र बनता है भी बसंत जो सूखता है मारता है वो व्याघ्र यहाँ व्याघ्र का मतलब है श्रेष्ठ क्योंकि तो व्याघ्र को श्रेष्ठ माना है जंगल का राजा है दुर्गा का वाहन माना है इसलिए श्रेष्ठ है तो इसलिए पुरुष व्याघ्र पुरुषों में श्रेष्ठ हे अर्जुन त्यागो ही त्रिविधा संप्रकर्ति वाहन त्याग भी तीन प्रकार का है ऐसा संप्रकीत तो संप्रकर्ति तो सम्यक रूपेण कथित क्या एक प्रकार का है तीन प्रकार का ऐसा बता दिया भगवान ने अपना है आगे बता रहे उसी निश्चय को पुनः बता रहे, भगवान, अपना निश्चय बता पांचवे श्वर यज्ञान तपा कर्म यज्ञ है अनेक प्रकार के दानियाँ उसके बाद दान दान का मतलब है स्वसत्ता निवर्तक सती पर सत्त उत्पाद करता अभी तक ये वस्तु का सत्ता अधिकार मेरे पास है इस सत्ता को हटाते हुए ये सत्ता में आपको सोम ले रहा इसका मालिक आप है धातु का ही अर्थ होता है स्वसत्ता निवर्तक सती पर सत्य उत्पादक अभी तक इसका मई अधिकारीता आश्चर्य आपको मैं सुनूंगा तो ये दान है तपहा तप भी अलग अलग प्रकार का होता है तो ये जो तप है मुख्य जो तप तपमान है महाभारत में मन इंद्रिय निग्रह सबसे बड़ा तप है मन और इंद्रिया का निग्रह करना सबसे श्रेष्ठ तब है बाकी तो तब है ही अलग अलग है कृष्ण चांद्रायण है कृष्ण व्रत होता है चांद्रायण व्रत होता है चांद्रायन व्रत भी अर्ध चांद्रायन भी होता है पूर्ण चांद्रायण होता है तो चांद्रायन व्रत है सबसे प्रायश्चित के लिए श्रेष्ठ माना जाता है उसका विधान किया है स्मृतियों ने जैसा यदि आप पूर्णिमा को प्रारंभ करते हैं पहले पंद्रह ग्रास खाना है छोटे छोटे उसके बाद जैसा जैसा चंद्रमा की कला घटते जाती है वैसा घटते आई है चौदह तेरह बारह ग्यारह दस करते करते और अमावस्या के दिन बिल्कुल नहीं खाना तो वहां तक अर्धा चांद्रायन हो गया पूर्ण नहीं यदि पूर्ण करना हो अमाश्य के बाद वो प्रतिपदा आता है एक आम उसके बाद एक एक ग्रास खा लीजिए पूर्णिमा तक पुनः पंद्रह तो ये हो गया पूर्ण कृष्ण चांदरायण और वहाँ भी और श्रेष्ठ बनाना हो उसको और विदाने किया पहले गेहूँ गाय को खिला दीजिए उसमें सभी पचेंगे पचे गोबर से आए के ग उसको अच्छा करके गोमूत्र से उसको आटा बनाते उसको शेवन करने से भी माना है। ये है? इसको बोलते हैं है के लिए सबसे है। ऐसा जो तपा है यो दान हो तप न्याजुन इसको नहीं त्याग्राम चला कार्यमें माँ कार्यों तो कर्तव्य करना ही चाहिए तत् अर्जुन के मन में संशय हो सकता है शंका हो सकती है भगवान ये क्यों करने का क्या आवश्यकता है यज्ञ है दान है तप है इसकी करने की क्या आवश्यकता है क्या जरूरत है तो उत्तराध में उत्तर दे रहे भगवान यज्ञ दाना तपश्चै पावना ने मनीषीणाम तो मनीषी का मतलब बुद्धिमान जो साधक अपने साध्य के ओर जाना चाहते हैं अपने लक्ष्य के ओर जाना चाहते हैं उन साधकों को या मनीषी शब्द हो तो उनको संकेर्ण करना है बुद्धिमान है उनके लिए पावना उनका अंतकरण को शुद्ध करता है पवित्रकर्ता है कौन तो है दान है तप यज्ञ दान तप के द्वारा अंतर्ण पवित्र करता है केवल कवल भगवान ही बता रहे इसी बात नहीं है उपनिषद में भी आता है विवलिषं ब्राह्मण यज्ञेन दानेन तपसा अनाशक ब्राह्मण विवलिष्ट ब्राह्मण का मतलब ब्रह्म जिज्ञा ब्रह्मा के जिन्यास करने वाले ब्रह्म के खोज में निकले हुए उनको वहाँ ब्राह्मण शब्द से संकेत अर्थात ऐसे जो ब्रह, ब्रह्म जिन्यास जानने की इच्छा करते, दे कि यज्ञ तपसा अनाशक यज्ञ के द्वारा दान के द्वारा तपसे और अनाशक बंदो उपवास आदि के द्वारा श्रुति में भी बता रहे उसी श्रुति को लेकर भगवान यहाँ बता रहे भगवान कोई अलग नहीं बता रहे पीछे बतावे अदा सोलह अध्याय में तस्मा शास्त्र प्रमाण शास्त्र प्रमाण है तो इसलिए बोला पिछले दान तप्च पावना भावना निगत तो पवित्र करते है इसको अंत करना इसलिए किसी को त्यागना नहीं चाहिए ये बता अच्छा यज्ञ कर रहे दान कर रहे जो तप है पवित्र तो करते हैं किंतु उसमें भी भगवान एक संकेत दे रहे इसमें आसक्ति नहीं रखना तो ये बता रहे छठवी श्वरों में एक अन्य भी तो कर्माणी यज्ञ दान तपा एकता ने शब्द से लेना ये भी कर्म है हे पवित्र करते हैं कभी करेगी वो संगम त्यक्वा संग का मतलब है आसक्ति मनुष्य को मानती है आसक्ति कर्म बांधता नहीं आपके अंदर जितने आसक्ति है उतना ही बंधन में कर्म मात्र बंधन का कारण है कर्म में जो लगाव है आसक्ति है अटैनमेंट है वो बंधन इसलिए भगवान संकेत कर रहे संगम त्यक्त संगम का मतलब आसक्ति आसक्ति का मतलब अनुराग एक प्रकार का उसके प्रति लगाव ही आसक्ति है और कोई नहीं उसको त्याग करके और फलानीचा त्यक् दोनों ने तत्व के साथ दोनों संगम का नगम तो और फल फला त्यक् दोनों को त्याग करके मतलब उसके कर्म के प्रति भी आसक्ति नहीं और फल की भी आसक्ति नहीं इस दृष्टि से कर्म करना चाहिए अर्जुन के मन में शंका हो सकती कर्म में भी आसक्ति नहीं फल में भी आसक्ति नहीं तो कर्म क्यों करे शास्त्र में आया है प्रयोजन बिना मंदों भी न प्रवर्तते है प्रयोजन के बिना मंद मूढ़ व्यक्ति भी प्रवृत्त नहीं होता है तो तो कर्म भी सकते नहीं कर्म में भगवान तो उत्तर तो तो दे देर ये मेरा कर्तव्य है कर्तव्य का मतलब है शास्त्र ने बता गुरुजनों ने बता दिया ये तुझे करना चाहिए क्यों तेरा कर्तव्य है हरेक व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य होता है कर्तव्य मान करके करना चाहिए इस दृष्टि से मैं मैं कर्तव्य हो तो मेरा कर्तव्य है हे पाप इस प्रकार वो कर्म करना चाहिए ऐसा मतम उत्तम मत निश्चितम ये उत्तम मत है श्रेष्ठ मत है ऐसा मेरा निश्चय है मैं निश्चय करके बता लेकिन पहले चार मत बता दिया तो भगवान ने अंतिम में कहा दिया यज्ञ है दान है तब इसको नहीं छोड़ना ये अवश्य करना चाहिए वो भी आसक्ति न कर्म के प्रति आसक्ति रहे न कर्म का फल के प्रति कर्तव्य मान के इसको करना चाहिए ये मेरा निश्चय है मेरा मित्र है ये भगवान ने बताया उसके बाद आत्मज्ञान रहित जो कर्मकारी है उसके लिए बता रहे तत्ववित्त है उसके लिए कोई कर्म नहीं तो केवल आत्मज्ञान मात्र है उसके लिए किंतु आत्मज्ञान रहित है साधक है अग्रसर हो रहे है आत्मज के क्योंकि सभी एक ऐसा नहीं हो सकते अलग अलग है उत्तम अधिकारी हो मध्यमाधिकारी हो अधिकारी हो सकते तो इसलिए जो आत्मज्ञान रहित है कर्माधिकारी है और मुमुक्षु भी है सकाम कर्म नहीं मुमुक् मुक्त होने की इच्छा भी है उनके अंदर कुछ के लिए बता रहे हैं भगवान सातवें श्लोक में जो संसम नियत का मतलब नित्य कर्म अभी बताया था एक तो काम्य कर्म काम्य कर्म का मतलब फल के जो कर्म करते देशा, दर्श पूर्णिमा साभ्याम विजेता स्वर्ग कामा यदि स्वर्ग कोई ही चाहता है दर्श और पूर्णिमा याग करें अभी देखिए वहां महाकामना कौन हो गई स्वर्ग स्वर्ग को उद्देश्य करके दर्श और पूर्णिमा का विदान किया दर्श कहते हैं अमावास्य के दिन में करने वाले तीन याग तो दश याग आते पूर्णिमा मतलब पूर्णिमा के दिन में तीन याग होते हैं अग्निया अग्निशोमिया वो पांचवादी तो ये जो तो याद है उनको बता दिया स्वर्ग को उद्देश्य स्वर्ग हो गया काम और दूसरा आता है कालीरी याग होता है कार्य या किसके लिए होता है जो वर्षा प्राप्त करने वर्षा नहीं हो रहे कार्य किया वर्षा होती है ये भी सकाम हो गया चित्रया यजित चित्रयागन करे आपको पशु आदि धन मिलेगा ये भी सकाम हो गया पुत्रेष्टि यज्ञ हो गया ये सकाम हो गए तो इसलिए हम बता रहे सकाम कर्म नहीं नित्य कर्म जैसा ब्राह्मण आदि हो संध्या वंदन है पांच यज्ञ बता लिया और पीछे बताया अभी अभी बता दिया है भगवान ने यज्ञ दाना तपंच नित्य कर्म नित्य जो कर्म है उसका कोई अलग फल नहीं मिलता है संत्या तो उसको यहाँ संकेत कर रहे हैं ये जो वेदांत हम श्रवण कर रहे हैं तत्वानुसंधान में वहां संकेत किया है। नित्य कर्म है। और के लिए कर्म कर्म भी होगा। फल नित्य यदि नहीं करेगा तो उसको प्रायश्चित दोष लगता है प्रत्यवाय दो बता रहे हैं सं कर्मणों पर नियतश्य आज्ञा नियतश्य कर्म न कर्म के साथ उसका नियत कर्म का है नित्य कर्म जो नित्य कर्म है उसका जो सन्यास न उपपत्ति दे अर्थात उसका त्याग करना उचित तो नहीं उसको नहीं त्यागना चाहिए क्यों आत्मज्ञान तो है नहीं आत्मज्ञान की ओर जा रहे तो कर्म भी त्याग दिया ज्ञान भी नहीं बना इधर का होगा न उधर का होगा इसलिए उसको कर्म करना चाहिए यदि किसी कारण से मोह के कारण का त्याग दिया उन्होंने तो भगवान बता रहे मोहत्या मोह के कारण उस कर्म को यदि त्याग दिया अरे कर्म करने से क्या होगा बेकार है उसे कुछ होगा नहीं तो मोह के कारण यदि त्याग दिया त्याग तो दिया तो रहे तामसा परिता इस त्याग का नाम है तामस त्याग क्योंकि मोह है तो मो गुण काम आते तो इसलिए तामस त्याग हो गया तामस त्याग का कोई फल नहीं उल्टा दोषी लग जाता है तो इसलिए बता दें इसको नहीं त्यागना चाहिए उसके बाद आठवें श्लोक में राजसिक बता रहे त्याग का यहाँ भेद विकार है आठवीं दुख काम अरे कर्म करने से बहुत दुख है ऐसा आहर आहर अग्निहोत्रम यूयाित्य कर्म है कौन अग्नि के पास बैठेंगे कौन धुआ खाएंगे कौन सुबह सुबह भोर में उठकर संध्या करेंगे क्या आवश्यकता है सारा दुख ही दुख है इसलिए दुख मान करके और काय क्लेश भयान यदि ये करने से शरीर को परेशान होगी सुबह सुबह उठना गंगा स्नान करना स्नान करना ये सारे शरीर बीमार हो जाएगा इसलिए आराम से सोते रहो आठ बजे तक तो इसलिए कायक क्लेश भया शरीर में अनेक प्रकार का क्लेश हो सकता है इस भय के कारण और दुख मान कर तेजे कर्म को त्याग दिया देखिए कर्म त्याग रहे किस कारण से एक तो दुख मान करके और दूसरा शरीर के लिए अनेक प्रकार का कष्ट हो सकता है इस भय से त्याग रहे त्याग तो उन्होंने किया किंतु तो भगवान बता रहे सा कृत्वा वो के साथ लगा सा कृत्वा कृत्वा नैव त्याग सग् राजग्व्यागागे राजुण का कार्य ही कहे तो रजो गुण प्रधान होकर कर्म को त्याग दिया विचार पूर्वक चिंतन पूर्वक नहीं त्याग पूर्वक नहीं त्याग पूर्वक नहीं त्यागते हो सात्विक हो जाएगा केवल कहें करने के भय से शरीर को पीड़ा होगा इस दृष्टि से त्याग रहे त्याग तो किया तो बोला सारा त्याग त्यागम कर राजसम वो राजस ही कहा तो क्या इसका फल मिलता है क्या नहीं भगवान कह रहे नैव त्याग फलम त्याग का जो फल मिलना था वो फल नहीं मिलेगा उल्टा जो लगेगा उसके बाद आगे बता रहे तो फिर सात्विक त्याग कौन सा तामसिक त्याग भी बता दिया राजसिक त्याग भी बता दिया तो सात्विक त्याग किसको का? नवे श्लोक में देंगे बताते हैं यदि कर्म कार्य कार्य तो कर्तव्य कर्तव इस दृष्टि से नियतम क्रियते जो नित्य कर्म है क्रीय निर्मा वो कर्महे कर्म बीचे कार्य ये मेरा कर्तव्य है इस दृष्टि से करना है ना कर्म के प्रति आसक्ति है ना कर्म का फल के प्रति आसक्ति तो केवल कर्तव्य मान के जो करना है क्रिय अर्जुना कैसा संगम त्यक्वा देखिए त्याग इसमें भी किया किसका संग का संग का मतलब आसक्ति कर्म के प्रति आसक्ति है उसको त्याग दिया और फल थल फल को भी त्याग दिया तो संघ के कर्म के प्रति आसक्ति है वो भी त्याग दिया और कर्म का फल है उसको भी त्याग दिया ऐसा जो त्याग है सात्विक त्याग है देखिए पहले वाले ने कर्म ही त्याग दिया था किंतु इन्होंने कर्म नहीं त्याग कर्म के प्रति जो आसक्ति है लगाव है और एक कर्म करने से फल मिले फल की इच्छा भी त्याग दिया इन्होंने दो त्याग दिया मुख्य त्याग रहें आसक्ति आसक्ति आप त्याग दिया परमात्मा के समीप जाने के लिए समय मिलेगा इसलिए आसक्ति और फल को त्याग करके जो कर्म करता है वो सात्विक त्याग इस प्रकार यहाँ तीन त्याग बता दिया तामसिक त्याग राजसिक त्याग और सात्विक त्याग बता दिया उसके बाद ये दसवें श्लोक में बता रहे जो त्यागी वास्तव में त्यागी कौन है यथार्थ त्यागी बताने जा रहे हैं। ये दसवें श्लोक न देशि अकुशलम कर्म अकुशलम कर्म न वेष्ट अकुशल बोल तो अशोभ न अशोभन का मतलब पाप कर्म शास्त्र ने जो निषेध किया है शास्त्र के द्वारा विरुद्ध बता दिया है उस कर्म का नाम है अकुशल कर्म तो अकुशल कर्म से पेश नहीं कर और कुशल कर्म है कुशल का मतलब शास्त्र विधान किया हुआ शुभ कर्म अथवा पुण्य कर्म मान लीजिए ना अनुसज्जे उसमें अनुसज दे वो उसमें आसक्ति भी नहीं है न उसके प्रति कोई लगाव है तो अशुभ कर्म से द्वेष नहीं करता है शुभ कर्म से प्रेम भी नहीं उसी को त्यागी ही त्यागी वास्तव में वही त्यागी माना जाता है सत्व समाविष्टो सत्व का मतलब है अंतकरण मन उसमें बिल्कुल समाहित होकर छिन्न संशया कोई भी उसके अंदर संशय नहीं है सारी संशय निवृत्त हो गया मेधावी मेधावी मतलब बुद्धिमान किसी वस्तु को धारण करने के शक्ति का नाम है मेधाति मेधा मेधावी छात्र गुरु एक बार बता रहे तुरंत उसको पिकअप करता है ऐसे जो छिन्न संशया मेधावी वही वास्तव में त्यागी है यथार्थ त्यागी कौन तो जो अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता है कुशल कर्म से आसक्त नहीं होता है सदा उसका अंत करण क्या है समाविष्ट है और कोई संशय नहीं छिन्ना संशय और मेधा भी है वही वास्तव में त्यागी त्यागी किसको कहते हैं? जिसके पास त्याग है उसको त्यागी कहते हैं। वास्तव में सच्चा त्यागी उसको माना जाता उसका है उसका लक्षण है सच्चा त्यागी इस प्रकार के द्वारा बताने के बाद आगे बता रहे भगवान आप कितना भी प्रयत्न करो सारा कर्म को नहीं त्याग सकता है। जब तक शरीर चल रहे तब तक आपको कोई ना कोई कर्म करना ही पड़ेगा ऐसा कर्म से आप निर्लिप्त हो जाएंगे बस एक उपाय है कर्म और कर्म के फल है उसको आसक्ति को आप त्याग सकते हैं। कर्म को नहीं त्याग सकते इसी भाव को लेकर बता रहे हैं क्या रहने देखें नहीं देहा्रता देह व्रत मतु देहा जब तक शरीर है कर्मणि अशेषता कर्मणि त्यक्तु न शक्य अशेषता महत्व संपूर्ण कार्य जब तक शरीर है शरीर के निर्वाह करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना ही पड़ेगा सारा कर्म यदि त्यागे तो आगे बताएंगे शरीर यात्रा भी कमते यार शरीर का यात्रा कैसे चलेगा पिछले तो बोले अशेषतः कर्माणी अशेषता महत्व पूर्ण रूपेण न ना शक्यम त्यपम ना को जोड़ दीजिए नहीं त्याग सकते क्योंकि शरीर का निर्वाह करने के लिए आपको भोजन आदि है स्नान है वस्त्र के लिए औदि कार्य में पूर्व होना ही पड़ेगा नहीं जाग सकते अतः सारा कर्म को नहीं त्याग सकते अर्जुन इसलिए ये तो कर्म फल त्याग किंतु जो कर्म का फल जिसने त्याग किया त्यागी इति अभिधीयते। वास्तव में वही त्यागी है मोह के कारण अथवा दुख के कारण जो त्यागता है वो त्यागी नहीं वो राजसिक होगा अथवा तो तामासिक होगा कर्म और कर्म का फल दोनों में आसक्ति का त्याग करना यही वास्तव में स्यागी इति अभिधीयते। उसी को ही वास्तव में त्यागी माना और कर्म भी तीन प्रकार का आगे बता रहे हैं जो कर्मों का क्या करने से जो फल होता है वह क्या है किसके लिए उसका फल बता रहे हैं आगे और कर्म भी तीन प्रकार का बता रहे बारहवें श्लोक में अनिष्टम इष्टम मिश्रम चिष्ट का मतलब है अनिष्ट फल देने वाला शास्त्र शास्त्र में, में निषेध किया हुआ कर्म करने से अनिष्ट फल मिलेगा अनिष्ट फल कौन है नरक है पशु योनी है तिर योनी अर्थात कर। एक शब्द से लिखाना हो पाप पापकर्म इष्टम का मतलब है पुण्य पुण्यकर्म तो एक पाप कर्म और एक पुण्य पुण्यकर्म मिश्रम का मतलब दोनों मिले जुले लेकिन अनिष्ट कर्म के द्वारा पशु योगि आदि प्राप्त होती है, इष्ट कर्म के द्वारा देवत्व योगी प्राप्त होती है, मिश्र कर्म के द्वारा मनुष्य योगी प्राप्त होती है। तीन हो गया पुण्यकर्म कर्म, मिश्रित कर्म त्रिविध कर्मणा फलम। कर्मों का फल तीन प्रकार का है एक पुण्य कर्म का फल देवत्वा। पाप कर्म का फल त्रिय क्यों नहीं मिश्रित कर्म का फल मनुष्यों ने तीन प्रकार का भगवती किनके लिए? अत्यागी अत्यागी बोल जिसने त्याग नहीं किया जिसने कर्म की आसक्ति अथवा फल की जो आसक्ति जिसने त्याग नहीं किया ऐसे जो लोग हैं अविवेकी हैं है कामना युक्त कर्म करते हैं उसको यहाँ हैं प्रत्य प्रेत्यवतों मरने के बाद ये तीन फल मिलेगा जिसने त्याग नहीं किया है ऐसे जो अज्ञानी है उसके लिए तीन प्रकार का फल है पुण्य का फल पाप का फल और मिश्रित फल न तो संयासी ना कुचित जो सन्यासी है जिसने त्याग दिया उसके लिए कोई फल नहीं ना पुण्य का फल मिलेगा ना बाप का ना मिश्रित का, उनके लिए कोई भी फल नहीं मिलेगा उसके बाद आगे जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म करने के लिए पांच कारण चाहिए तो उस पांच कारण को दिखाने के लिए पहले भूमिका बना रहे तेरह में चौदह में पांच कारण बताएंगे तेरहवा देखें पंचेतानी महाभावों कारण निबोधन पंच ईमानी इसमें ऐतानी भी पाठ तो है तो इमाने पंच कारण इमाने मतलब आगे चौदहवें श्लोक में बताए ये चौदहवें श्लोक में पांच कारण को नहीं बताएंगे ये जो पांच कारण है हे महाभाव इमानी पंच कोई भी कार्य करना हो उसके लिए पांच कारण आवश्यक है पांच कारण के बिना उसको कर्म नहीं माना जाता निबोध में अर्थात मेरे से आप जानो मैं आपको बता रहा ये कहाँ बता दिया सांख्य कृतांतेख्य का मतलब है जिस शास्त्र में जानने योग्य पदार्थों का संख्या गणना किया है तो इसलिए यहां सांख्य का मतलब कपिल का सांख्य नहीं लेना यह भगवान भाष्यकार ने लिखा सांख्य अर्थात वेदांत जिस शास्त्र में जानने योग्य पदार्थ का विभाग करके बताया ऐसा वेदांत शास्त्र में तो के मतलब वेदांत कृतान्त कृतांत मतलब कर्मों जो फल है उसका अंत करने के लिए जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म का परिसमाप्ति जाके जिसमें होता देखिए जितना भी कर्म कर रहे वो अंत में जाके ज्ञाने परिसमाप्य थे सर्व अखिलम कर्म ज्ञाने परिसमाप्य गीता में भगवान ने पहले बताया अब जो भी कर्म करते हो अंता जाके वो ज्ञान में जाके समाप्त इसलिए हाँ कृतांत मतलब जो कर्म है जिसमें समाप्त होता है ऐसा वेदांत में कृतान सांख्यिक प्रोक्ता ने अर्थात बताया क्या बताया कोई भी कर्म करने के लिए ये पांच कारण आवश्यक है ये बात कहाँ बताया सारा कर्म जाके जहाँ अंत होता है ऐसा वेदांत शास्त्र में बताया कृतान्त सांख्य का मतलब है? कर्म जाके जहां अंत होता है वेदांत शास्त्र में सिद्ध ये सर्व कर्माण सारे कर्म सिद्ध के लिए ये पांच कारण है वो पांच कारण कौन है चौदह में देखिए गिनते जाए अधिष्ठान सबसे पहले अधिष्ठान अधिष्ठान का मतलब है इंद्रिया है प्राण है मन है उसका आस्त्र है इंद्रिया प्राण मन का आश्रय कौन होगा शरीर इसलिए हम अधिष्ठान शब्द से लेना शरीर देखिए हम कोई भी कर्म कर रहे हैं शरीर के बिना नहीं होगा अभी हम स्वाध्याय सुन रहे हैं भले कांक्षे सुन रहे हैं मन से चिंतन कर रहे हैं किंतु शरीर की आवश्यकता है कमरे से यहां लाएगी इसने शरीर ने तो इसलिए अधिष्ठान का मतलब शरीर पहले कारण दूसरा है कर्ता कर्ता मतलब बुद्धि, करने की इच्छा होनी चाहिए शरीर है कर्तृत्व बुद्धि है तब तक नहीं कर्म कर सकते तीसरा है पृथक वितम तो अला करण पृथक वग अलग अलग कारण, कर्ण तो इंद्रिया शब्द सुनना हो तो कान चाहिए देखना हो तो आँख चाहिए तीसरा कारण चौथा बता रहे प्रतक चेष्टा विराश भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग चेष्टा करना पड़ेगा ये चौथा पांचवा हो गया अत्रह दैव पंचम दैव मतलब तत्त्व इंद्रिय के देवता जैसा मान लीजिए किसी को पढ़ने की इच्छा हो गई वेद पढ़ना है करके तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए शरीर चाहिए शरीर है तो शरीर होने से काम नहीं चलेगा उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए मुझे वेद पढ़ना है कर्तृत्व तो हो चलो शरीर भी है और पढ़ने की इच्छा भी हो गई किंतु तो आंख नहीं है कान नहीं है ठीक भयरा है अंधा है क्या पढ़ सकता है वेद नहीं पड़ सकता काम नहीं कर का। इसलिए करण भी चाहिए ठीक है शरीर भी है कर्तृत्व तो बुद्धि भी है और कारण भी है किंतु चेष्टा नहीं कर रहे किताब खोल रहे नहीं गुरु के पास जा रहे नहीं क्या पढ़ सकता है इसलिए चेष्टा भी चाहिए चलो चार है शरीर भी है कर्तृत्व तो भी है कर्ण भी चेष्टा भी किया रात्रि के समय प्रकाश ही नहीं तो कैसा पड़ेगा तो प्रकाश भी चाहिए नेत्र का है प्रकाश ये पांचों होना चाहिए जैसा फुलाल है कुमार यदि घड़ा बनाता है वहां भी पांच है पहले शरीर होना चाहिए चलो शरीर है और उसके अंदर यदि कर्तृत्व बुद्धि है वह आगे चलेगा घट मुझे बनाना है इसका कर्ता मुझे बनना है ये होना है। उसके बाद कारण भी होना चाहिए हाथ ठीक हो हाथ नहीं तो बनाएंगे कहाँ से कर्ण भी चाहिए <coughs> हाथ भी है शरीर भी है कर्तव्य तो है घर में सो गया बिल्कुल चेष्टा ही नहीं किया तभी भी नहीं बनेगा चेष्टा भी किया किंतु कुदने में ये देवता सहायता ने बारिश आदि आ गई तभी भी नहीं बनेगी ये पांच आवश्यक इसलिए ज्ञानी का कर्म नहीं मानते ज्ञानी जो कर्म कर रहे कर्म नहीं मानते क्यों पांचों में एक नहीं उनके अंदर शरीर में है कर्ण भी है, है चेष्टा भी कर रहे देवता में किंतु कर्तृत्व नहीं, नहीं। ज्ञानी के अंदर कर्तृत्व भावना होने से ज्ञानी के शरीर से होने वाला कर्म नहीं माना पांच में ये एक भी ना हो तो कर्म नहीं माना यही बता रहे एक हो गया अधिष्ठान कर्ता कारण चेष्टा और देवता उसी को ये बता रहे पंद्रह में, में देखे शरीरा वांग मनोवि कर्मा शरीर से हम कर्म कर रहे हैं वाणी से कर्म कर रहे अथर्वा मन से कायिक वाचिक मानसिक कोई भी कर्म करता है इनमें भी पांच शरीर से कर्म कर रहे तभी भी पांच कारण मन से जो करते हैं उसके लिए भी पांच कारण चाहिए वाणी से भी जो करते है उसमें भी पांच और उसमें भी न्याय व विपरीतम वा न्याय का मतलब है शास्त्र अनुकूल कर्म शास्त्र में जो बताया हुआ कर्म का नाम है न्यायम शास्त्र सम्मत कर्म है उसके लिए भी पांच कार्य है देशा शास्त्र सम्मत कर्म है पूजा करना है यज्ञ करना है स्वाध्याय करना है इसमें पांच चाहिए विपरीत तो शास्त्र विरुद्ध चोरी करना डकायत करना इसको हत्या करना यह भी पांच कर्म चाहिए तो पंचे तो शरीर से हो वाणी से हो मन से हो। शास्त्र कर्म हो अथवा शास्त्र विरुद्ध कर्म कोई भी कर्म करने के लिए चौदहवें श्लोक में बताए हुए पांचों कारण आवश्यक है उसके बिना कोई कर्म नहीं हो सकता आगे का विचार हम दो कल का ओ ओण ओण ओ दा, दा, दा, दा, दा, दा, दा, दा,